गुरु पद वंदे गुरुपद्द श्री श्रीचैतन प्रभु वंदे नितानंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणदय गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर वाशाकुवश कृपासीधुव्यवच पतितान पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक लंग पंगो लंघायत गिरी यहांग वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदेव पीया वै केशवस्व स्न भक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरोत्तम देवी सरस्वती तथोज मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीश प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा सदा धैर्य सदाभव भविष्टोहम तेतास्पद शिव भीरच्यम भीता पनतपालदीपोत वंदे महापुरशते चरण स्टैक्ता दुस्ताजुरेपीलक्षी धर्मीष्टर्जा जदुगाया दिता वधा वो वंदे महापुरशते चरणारिंद यदपल्लवनखचंदम छटाया विस्फुरीत किमी कपोधु स्वदर्शी पूर्णाननरागस सागर सारमूर्ति साराधिकाई कदम कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्यभुनितानंद सियादाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजान लम्बित भुजौ कन संगीर्तन कमलायुताक्ष विशाबर द्विजर जुगध वंदे जगत्क करुणुता प्रणमों से गुरु हूय श्री कृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगचु शिशुख तम पास तमादेव पुरषोपुराण तमावर्णम सुतावता संसारसमुंद्रसे भजामि भगवत स्वूपम बागी सजस्वे लक्ष्मीजस्वी ज्यास्तृदय संवी व सिंह महाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे भक्ति योग भात विभावयति पुस धियात उगायती तद वपूपनयसेसू गुहाय यां भक्तिपरिभात गीत सरोजवाससेक्ष पथ नुनाथ पुसन यद यदि उर्गाय विभावती तदूपनयसेसी सदनों गृहाय शिशील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पूजी ने बताए अपरा कि जगत का साथ मुलाकात करने का एक ही रास्ता है ये कान श्रवण इंद्रिय ये छोड़ के और कोई दूसरा रास्ता है नहीं सिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुरुस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए जिन लोगों ने ये आँखों के द्वारा भगवान भगवान का नाम धाम भगवान का भक्तों को देखने का ये बुद्धि लगाकर विचार करने का कोशिश करते हैं वो सब धोखा खा जाते हैं जो श्लोक दे के हम भागवत जी महापुराण का शुरुआत किए हैं श्रीमद भागवत जी महापुराण का ब्रह्मा जी का कहना है त्वं भक्ति योग परिभावित तो हित सरोज आससे सुतक्षित पथो नुनाथ पुंसम सावभूम भट्टाचार्य जी जिनको बताया गया ये साक्षात बृहस्पति है चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया ये सार्वभम भट्टाचार्य जी अद्वितीय पंडित है इतना बड़ा पंडित उस जमाने में नहीं था ये उड़ीसा का राजा इनके प्रार्थना से वो नवद्वीप से विद्यानगर से वहाँ जाके वहाँ रहते थे राजा का प्रार्थोनाथ से ये भी पहले चैतन्य महाप्रभु को साक्षात जगन्नाथ मंदिर में इस हालत में देखे कि ये हालत देखने का बाद सर्वम जो विचार किए ये जो प्रेम का विकार देख रहा हूँ तो मनुष्य लोक में कभी भी संभव नहीं ये कैसे हो गया ये तो आदमी है फिर बाद में उसको घर में ले गया था सुस्वता किए और उनका प्रभाव भी देखे सब कुछ देखे फिर भी भगवान बोल के कभी भी ग्रोहण करने के लिए तैयार नहीं था गोपीनाथ आचार्य जो का बनुई लगता है इसलिए ये रास्ता ये जो बनुई लगता है इसलिए ये जो रिश्ता है बहुत सुंदर मीठा बातों बातों में खुला लेकिन वो किसी भी हालत से मनने के लिए तैयार नहीं था चौतन्य महा भगवान है साक्षात्पर आत्पर अखिलेश लेकिन गोपीनाथ आचार्य जी बहुत तर्क दिए बाद में नहीं माने तो गोपीनाथ आचार्य जी बाद में बोले ईश्वर कृपालेश भाई तो जाह रे से ही तो ईश्वर तत्व तो जानी बारे पारे जिनका ऊपर भगवान का कृपा हो जाए भागतों का कृपा हो जाए वही जान सकता है बाकी आदमी नहीं वैष्णव भी स्वप्रकाश वस्तु स्वप्रकाश वस्तु को कभी भी अपना हिम्मत के द्वारा देखने का कोशिश मत करो मत करो मत करो स्वप्रकाश वस्तु कभी भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान का स्वरूप भक्तों का स्वरूप ये सब स्वप्रकाश वस्तु जैसे सूरज उठा कि नहीं देखने के लिए वो आप क्या करोगे बाहर में टॉर्च लेके देखोगे क्या सूरज उठा कि नहीं अपने आप सूरज जब उठे सूरज का अपना खुद का जो स्वप्रकाश वस्तु है उसके द्वारा जगत में तमाम वस्तु दिखाई पड़ेगा और खुद सूरजो भगवान वो भी दिखाई पड़ेगा यही तरीका है नहीं तो होता नहीं ब्रह्मा जी भी ये श्लोक में बताएं त्वंग भक्ति योग परिभावित तो हित सरोज आससेक्षित पथो नोनुनाथ पुंगक्षित पथो श्रुतेक्षित पथो श्रुतो उसके बाद श्रोवण करने का बाद इक्षण क्रिया श्रुतो ईक्षितो और साथ ही अपरागित जगत का वस्तु ब्रह्मा जी कहते हैं पहले अपरागित शब्द ब्रह्म जड़ जगत का किसी के पास हरिकथा नहीं है हरिकथा नहीं है वह यह अपरागित शब्द ब्रह्म धीरे धीरे सुनते रहो और उसके बाद आपका क्या होगा श्रवण का बाद देखने का क्रिया हृदय से देखने का जो हिम्मत है वो धीरे धीरे खोल देगा हयोग्र ब्रह्मचारी शिशिल भक्तिदी तो माधव गोस्वी महाराज जी भी अपना दो दो चार दोस्त के साथ मायापुर दर्शन के लिए गए थे और अचानक प्रभुपा जी ने देखे हैं और साधु देख के दंडवत किए और बोले कहाँ से आए हो बोले ऐसे किस लिए आए हो बोले ये मंदिर आदि सब धाम देखने के लिए तब प्रभुपा छोटा सा प्रवचन दे दिया पोपा तब तो छोटा सा प्रबोधन दे दिया देखिए अपरागिक जगत का वस्तु को ये आंखों से देखना संभव नहीं मतलब बोला है अपरागिक जगत का वस्तु को कानों से देखा जाता है अर्थात कानों से ग्रहण करो हृदय में दर्शन करने का ताकत आ जाएगा तब तो आपका दर्शन हो सकता नहीं तो दर्शन नहीं होगा आज जिस महापुरुष का तिरुभाव तिथि है श्रीशिलो जावर गोस्वाई महाराज जी जादावर गोस्वाई महाराज जी प्रभुपात का दीक्षा प्रभुपात का हरिनाम प्रभुपात का दीक्षा और प्रभुपात का अंतिम सन्यास एक मेरा गुरुजी जी श्रीशिला परमंश गुरु श्रीशिला भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी गुरु महाराज को भी देने का बात था इसका बात लेकिन प्रभुपाद आत्मसंगरण कर लिए बोले थे इसको भी सन्यास देंगे देना उचित है बोलते बोलते बस प्रभुपाद चले गए और हुआ नहीं लेकिन प्रोपाद अपना वादा को पूरी पूरा किए हैं सपने में आकर संन्यास मंत्र को बता दिए और गुरुजी जैसे किताब आदि डायरी सब रहता है मेरा भी पहले से चारों चारों बोई है चारों ओर किताब और बीच में मैं सोता हूँ उन्हें अभ्यास है पहले से तुरंत उठ के गुरुजी और मंत्रों को लिख ले बाद में सोचे कि प्रभुपात जी तो सन्यास दे दिए लेकिन हम अगर अभी दंडों को ले ले प्रभुपाद जी को सामने रखकर जैसे रामानुजाचार्य जी ने किया था तो दुनिया में बहुत सारे पखंडी है वो विश्वास नहीं करेगा वह ऐसा हंसी उड़ाएगा निंदा करेगा इसके द्वारा उसका सत्यनाश हो जाता है हम क्या करें तो महाराज क्या किए के पास क्षमा मंग इच्छा करके वही जो मंत्र दिया था वही काफी था लेकिन तो देखिए जो वैष्णव चिंता करता है कि हमारा आचरण हमारा का कहना इस जगत को पर कैसा असर पड़े अमंगल ना हो जाए ऐसे क्या किया तो फिर सिलोबणस गोस्हाराज जी का पास सन्नास लिए थे चापाहाटी में गोर मंदिर और माधव महाराज लिए थे गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ पुरुषोत्तम नाम नीलाचल में जो भी हैं आज जो जादावर महाराज जी का अपराजित तो चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत स्पर्श करने का कोशिश करे ऐसे तो अपराखित तो गुरु वैष्णव का जो तिथि है ये तो भद्ध में चर्चा करें तो यहाँ हाँसी मजाक होता है कभी होता नहीं अपरागित वस्तु तो अपराग आप्राकि... अपराकित वस्तु नहे प्राकृतिक गोचर ये तो सिंपल ये कोई बुरा माने कुछ भी माने तो हमको क्या करना है चैतन्य चैतन में तो मैं बार बार बता दिया अपराजित वस्तु नहे प्राकृतिक गोचर अपरागित वस्तु कभी प्राकृत अवस्था में प्राकृत दृष्टि में किसी भी हालत से आपका अनुभव का विषय नहीं होगा देखने का विषय नहीं होगा और पोपाजी ने बताए जो अपना अभिमान के द्वारा प्रेरित होकर बोलेंगे हम आपसे एक आँख से देखेंगे और बुद्धि से विचार करेंगे पोपाजी ने बोले वो हाँसी मजाक हो जाएगा वो फाजिल हो जाएगा पौपा की बात शब्दों, जो शब्द वही हम बताएं वो फाजिल हो जाएगा वही कोई काम का नहीं रहेगा धीरे धीरे उसका उल्टा हो जाएगा तो ये परम पूजा जादापुर गुस्साई महाराज जी पौपाज का शेष संन्यास लिए थे इनके दो चार मठ भी हुए और मायापुर में तो जानते ही हो आप और आपका मीदापुर में भी है मीदापुर में एक जगह है वहाँ काथी बोल के एक जाएगा है, है। मदिनापुर में काथी डिस्ट जैसी वहाँ है और दो एक जगह है पुरुषोत्तम धाम में बाद में हुआ नि, जो नीलाचल में बहुत बाद में तब तो महाराज प्रकट नहीं थे चले गए वो तो पंद्रह साल सोलह साल होगा वो भी नहीं होगा और महाराज जी का कीर्तन ऐसा प्रभाव था जिसको बोलता है कीर्तन इसीलिए हम बार बार बोलते हैं देखो जिसका साथ जितना ऊंचा गुरु वैष्णव का संग हो जाए उसका हालत उस ऊँचा हो जाएगा जो जितना नीचा संग होगा उसका दर्शन भी नीचा चरित्र भी नीचा भावना भी नीचा सब नीचा उसका ऊंचा नहीं होता सिल महाराज जी का कीर्तन सुनने से आप पागल हो जाओगे ऐसा इसको बोलता है वास्तव कीर्तन हम अगर हरिकथा बोले जगतवासी कम आनंद के लिए वो हमारा हरिकथा नहीं होगा सुखदेव गोस्वामी को कोई ऐसा व्यसन नहीं लगा था भागवत कथा का को भाई महाराज हम कथा बोलेंगे लाखों लोग का श्री परीक्षित महाराज जी का पास कहना शुरू कर दी बस सर किसी का नहीं ऐसा करते करते देखो विचार ये जो महाजन है प्रभुपाद जी का ऐसा कीपा मिला इसको बोलता है कीपा काल एक श्लोक का चर्चा किया था गुरुजी भी बोलते थे प्रभुपाद जी का जिंदगी में ये विशेष था जो भी पहुपात जी के पास आए देखने का पास साथ, साथ ही पहुपा जी समझ जाते थे इसका हालत क्या है और उसी को उसी मुताबिक सेवा में लगा देते थे ये विशेष सेवा क्षमता था पहुपा जी अंतर्शी महापुरुष और पहुपाध जी का क्षमता था सब शिष्यों का अंदर में अपना आचरण अपना जो तेज अपना जो प्रभाव अपना जो सिद्धांतो अपना जो क्रियाक्रम सारे उसका अंदर में इनकाल के छप्पा लगा देते थे सिलो गोसाई महाराज अपराखी तो प्रभु थे कहा इंग्लैंड में लेकिन पहुपात इधर है कितना हजारों हजारों किलोमीटर दूर ये वैष्णव का प्रभाव जान लो देखे नहीं हो अभी यहां से बैठकर कर वहां उसको प्रेरणा दे रहा है ये कर हाय ब्रह्म जेरे में पहुपात है बग में यहां से प्रभाव दे रहे है बन महाराज को ये को। महाराज जब गुरुदेव का बाणी मूर्ति का दर्शन हो जाए उसका साथ संबंध हो जाए और गुरुजी ये हमारा है ऐसा बोल के ग्रोहण कर ले तो आपका कोई चिंता है नहीं ऐसा ही हालत है सिला जादवर सही महाराज पोहपात का जमाने में एक दफे बाहर से धर्म अनुष्ठान था कोई संप्रदाय का आदमी आए बड़ा सभा है उसमें विचार किया जाए तो किसको भेजा जाएगा गौड़ी का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि रूप से किसको भेजा जाए जहाँ जाके गौड़ी का जो दर्शन है ये इसको विचार करके बताएंगे तब उस समय में सारे ब्रह्मचारी सन्यासी व्यस्त से यहाँ वहाँ बिखर गया सब सेवा में गए क्योंकि उस जमाने में किसी को आराम करने का कोई सुजोग नहीं था बिल्कुल एक सन्यासी एक जगह तीन दिन रहा दो दो तीन उसके बाद बहुपात बताते थे अच्छा हाय हायर प्रभु आपका क्या सेवा है अभी बहुपात आप तो कोई सेवा नहीं आप तो सेवा खत्म करके आए हैं दो दिन अभी इधर चले जाओ यहां तक कि ऐसा भी हुआ सुबह में छः बजे के अंदर सिला भक्ति हुई तो माधव गोस्ती में अर्थात हायग्री ब्रह्मचारी हावड़ा स्टेशन से आए आने का बाद 9 बजे के आसपास पाऊपा जी ने आदेश किया आप तैयार हो जल्दी आपका ट्रेन है बारह साढ़े बारह बजे आपका ट्रेन है जल्दी चले जाओ आप ट्रेन से उतर करके आए हैं ये है सेवा के रजू ये किसी भी हालत से हम पागल हम कहां कथा बोलने बैठे हैं हां हंसी नहीं अपने आप अकेले घर में हंसता है हम कहां हम कथा बोलने बैठे हैं कौन समझेगा मेरा कथा बात यह है कि जाजावर गोसाई महाराज जी तब संन्यास हो गया था जादावर महाराज को खबर भेजा गया कोई जाके खबर दिया आज उस जगह एक धर्म सभा है वहाँ सारे संप्रदाय का साधु आएगा आपको जाके गौड़िया मठ का तरफ से चैतन्य महापू का दर्शन को बताना है ये जाके कोई सीनियर डिबोडी ने बता दिया पौपात का जो आदेश है तुरंत महाराज जी रोना शुरू कर दिया जादू को स रोना शुरू कर अरे हम जाके क्या करें हम तो कुछ नहीं जानता मूर्ख है वहाँ जाके क्या बताएंगे हम और कथा अरे मुश्किल ये इतना बड़ा विद्वान लोग है क्या करें हम जाके रोना शुरू कर दिया। फिर कई भक्त आके भोपाल जी का पास खबर दिया जे जाजावर गोस्वामी महाराज महाराज जी रो रहे हैं कि उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि वहां जाके कैसे इतना हजारों विद्वानों का सामने जाके घोड़ियामठ का प्रतिनिधित्व करे पोपा जी ने गंभीर होके बोले इसमें रोने का क्या है इसमें रोने का क्या है उनको ही जाना पड़ेगा देखो आचार्यों आचार्यों के आचार्यों का कमांडिंग सुनो आपको कई कोई उल्टा दर्शन बताए तो यह मानना नहीं बहुत सुनो गुरु तत्व छः महीना धीरे धीरे सुनो नाना जायगा से पुराण भागवत गुरुवर्गो का तत्व से गुरु वैष्णव का कमांडिंग फीचर रहता है नहीं तो प्रचार नहीं कर सकेगा लेकिन इसका मतलब अहंकार नहीं है अंदर में परमंश है लेकिन वो इतना कठोर रहता है कि उसके द्वारा और उसका आचरण के सब गोसिमारा सारे बड़ा प्रभावशाली परम में महादेव गुरु महाराज बड़ा प्रभावशाली जो भी है यहाँ पोपाजी ने बताया इसमें रोने का क्या है उनको ही जाना पड़ेगा और क्या करे बेचारा रोते रोते गया पोपाजी पापा करके, और नहाराज हैरान की बात है जो सभा में पहुंचे सभा में जब शुरू किए कथा आदेश किए जो गौरिया मठ का प्रतिनिधित्व करने आए गौरिया मिशन का जो कथा बोलना शुरू कर दिया विचार प्रस्तुत किए तो सारे विद्वान समस्त तालियां शुरू कर दिया अरी ये विचार तो किसी ने ऐसा प्रभाव है जब पहले जाग गुस्से में आए थे मठ में तब उनका पिताजी था बड़ा एस्ट्रोलॉजर मतलब हस्तरेखा बीत इतना बड़ा हस्तरेखा भीत मुश्किल मिदनापुर में तो वो लड़का को बोला है तू कहाँ जा रहा है भाग्य बोला हम अभी संसार में नहीं रहेंगे हम रहेंगे मठ में अरे मठ में रहेंगे पागल है क्या बोले क्यों साधु का जीवन तो अच्छा अच्छा है तेरा हाथ में नहीं है तेरा हाथ में शादी लिखा हुआ है तू तो कैसे जाएगा वो किसी भी हिम्मत नहीं ब्रह्मा का वो मिटाये वो लिखा हुआ है तेरा शादी है है, है। तू तो कहां जाएगा तो ज्यादा भगवत तो सिंह महाराज से छलंग लगा के आ गए बोलो जो है सो है देखा जाएगा जाके क्या किया विमला प्रसाद सरस्वती प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद हो गए थे प्रभुपात का पास सारे तमाम घटना को बता दिए प्रभुपाद आप तो बोलते हो मठ में रहो हम तो रहना चाहते हैं आपका चरण का इतना शोभा दर्शन किए हमको किसी जगह हिलने का हिम्मत नहीं हो रहा एक दफे प्रोपात जी ने बताया था गोरक गोरकिशोर जी बाबा महाराज ने दो तीन आदेश दिए थे पोपात का ऊपर विमला प्रसाद का ऊपर कभी कली का ब्रह्मांड में मत जाना किसी को शिष्य मत बनाना है और किसी का संग नहीं करना ये भी हमारा कहना है आप लोगों का ऊपर किसी का संग नहीं करना बोले मतलब पोपा जी इसका विचार प्रस्तुत किए बहुत तार्किक आदमी बताए पोपा जी कितना आदमी का संग किए तमाम जगह जागे बात किए उनके साथ बैठे कितना हजारों हजारों आदमी उनके पास गए पोपा जी ने विचार प्रस्तुत किए देखो हमारा जिंदगी में परमंसो गुरुपाद पद्मशील गौर किशोर दत्त बाबाजी महाराज का जो इतना ऊँचा संग मिला उसका बाद हमारा दिल में कोई रुचि नहीं है किसी का संग करे हमारा भी ऐसा हालत है किसी का संग करे रुचि नहीं है भक्तिपूमत पूरी महाराज बोल के जो है ये महापुरुष इनको यह देखे उनका चरण का सौगंध हो सौकर्ज इसके बाद हमारा किसी का संग होता नहीं गुरु वैष्णव का ऐसा ही कहना है जो भी है पोपा जी ने बताए कि आपका हस्त हस्त में हाथ में लिखा हुआ है कि शादी है आपका पिताजी ने बताया हा हम क्या करें अभी विचार बताओ आपको कोई चिंता नहीं आज सेवा में लग जाओ चुपचाप फिर हम देखेंगे सच्चाई बात महाराज हम देखेंगे तो हम ही देखेंगे कहा शादी चला गया कौ हस्तरेखा में था सचमुच शादी का रेखा कहा मिट गया कहा कुछ कुछ नहीं है ऐसा करके देखा जाए ये महापुरुषों का जिंदगी में एक एक घटना सुने तो पागल हो जाओ परम बुजवाद भक्ति दे तो माधो महाराज जैसा महापुरुष सब गुरु भाई को लेके चलते थे किसी कभी भी किसी ने हिंसा महसूस नहीं किया तमाम जगह पूछा जाए महाराज आपको जाना पड़ेगा वो पंजाब चलो यहां चलो कभी भी हिंसा नहीं था इं क्यों जाएगा ऐसा नहीं था तमाम आपको जाना पड़ेगा तब की जमाने में तीन तीन चार चार दफे हरिकाता होता था यही कथा अगर बोलपुर में कोई इंपॉर्टेंस सिटी में होता बहुत दिल्ली में हो यहाँ तो परम पूज्य माधुशी महाराज से तृत्थी मा बोलते थे महाराज ये लोग हरिकाता सुनने नहीं आएंगे क्यों ये लोग का इतना व्यसन है इतना शरीर का शोक है ये किसी भी उनको भोजन भंडारा कर दो वो, वो लोग आए। इसीलिए परम पूज बात भक्तिवाल तृत्थ भी देखे चंडीगढ़ में रात को दस बजे साढ़े बजे हरिकथा शुरू हो रहा है कीर्तन पीर्तन खत्म तो हुआ बजे हरिकताथा वो दुकान फुकान बंद के आएगा वो जाने रस्सी का दरकार नहीं है वहां खाना मिल जाएगा ऐसा करके उन लोगों को प्रसाद का व्यवस्था करो अभी देखो कितना आदमी आएगा ये लोग बिल्कुल कष्ट नहीं करना चाहता ये तो परमप्रिया माधव को सीमा आज का क्या कोरोना हुआ हम तो हमारा मत्था चक्कर देते हैं जो चालीस साल परमप्रिया माधव को सीमा यहां दिए हैं ये चालीस साल नहीं चार साल आखिर हमारा आपको विश्वास नहीं हो रहा है हम भागवत लेके बैठे चार साल ये एनर्जी बांग्लादेश में चलो हमारा साथ हम तो जाएंगे नहीं विदेश में इसलिए जाते नहीं हमारा पति गया है लेकिन वहाँ जाए वहाँ देखोगे मुस्लिम लोग भी आके कथा सुनेंगे और पागल हो जाएंगे मुस्लिम व्यक्ति सारे कितना हजार आएंगे आपका विश्वास नहीं हो तो आपको प्रमाण लेना है तो किसी भी किसी को पूछो हम तो नहीं जाते लेकिन कोई महात्मा जाए तो बलोशाली है तो जाके देखो उधर अरे हम जाए तो ठाकुर जी का कृपा से तो होगा ही गुरु जी का पोपा तो जी का, का किफा है ऐसा हालत है वो भी चेंज हो जाएगा पूरा जिंदगी लेकिन ये खाना फना प्रसाद का व्यवस्था कर दो तो सब आएगा नहीं तो आएगा नहीं जितना भी सुंदर हो कुछ वो पूछ मतलब नहीं है ग्रोहन नहीं करेंगे क्या करोगे तुम ये तो करने का कुछ नहीं है परमपया भक्ति थी तो माधव गोस्से महाराज जी जब सभा करते थे बड़ा बड़ा सभा ये सभा में तमाम दुनिया का विद्वान आदमी को बुलाते डिस्ट्रिक्ट में स्टेट आदि सब बुला ये एक बहाना है हमने पूछे थे महाराज जी क्या बोलो कुछ नहीं है ये तो ये लोगों को बुलाए तो बाकी बूका आदमी सब छुटके आएगा बोलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जा रहा है तो ये तो बड़ा कुछ काम होगा इतना बड़ा साइंटिस्ट जा रहा है या तो ये हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस आ रहा है तो बड़ा है ये कुछ नहीं है वो लोग लेके सभा में बैठाओ थोड़ा सम्मान दे दो ये भी पोहा जी का तरीका था देखो कितना आदमी पीछे आएगा और उन लोगों को हरिकाथा सुना के उन लोग में थोड़ा परिवर्तन आ जाए इसके द्वारा बहुत सारे आदमी का परिवर्तन हो सकता है एक और कुछ नहीं तो समय चीफ जस्टिस कोलकाता का किसका नाम हम भूल गए याद नहीं है साल भी याद नहीं है तो उस समय बड़ा भारी सभा हो रहा था सारे श्रीधर गुस्साई महाराज भक्ति कुमार महोत्सव गोस्था सारे बैठा हुआ जाजावर गोस् महाराज हमारा गुरुजी जी सारे बैठा हुआ और महाराज हरिकथा हो गया हरिकथा का बात पहले से बोला हुआ था वो चीफ जस्टिस जो जा हमारा काम है देखिए हम इतना टाइम तक रह सकते उसके बाद चले जाएँगे लेकिन हरिकथा ऐसा था जाने का हिम्मत नहीं हुआ तो बाद में जब समय उतर गया हो गया सभा खत्म ओ सोरे तो सभा खत्म हो गया महाराज हम दो हम जा रहे हैं और उसका बॉडीगार्ड और गाड़ी का आदमी सारे दरवाजा खोल के बैठे हैं और महाराज वो जाके गाड़ी में अपना पैर को रखे इतने में परम जाजावर गोसैम आज शुरू किए कितन शुरू किए की वो कीर्तन का दो पद सुना उसका दिमाग घूम गया वो गाड़ी बंद करके फिर के सभा में आके बैठ गया बोले महाराज क्या हुआ ये तुझ कमाल की बात है हाँ बोले जा रहे थे बोले हमको खींच के लाए ये जो कीर्तन है ये जो भाव है हमने अपना जिंदगी में कभी नहीं सुने जैसे कि कोई हमको ऐसा करके कपड़ा पकड़ कर हमको लाए यह है हरिकथा यह है कीर्तन वो कीर्तन वो करी हरिकथा आज के जमाने में हो कोई काम नहीं होगा आदमियों में काम नहीं इतना आदमियों का व्यसन लग गया होना मुश्किल है आचरण है गुरु वैश्व का फिर भी ऐसा अवस्था है क्या करोगे महाराज काल का प्रभाव है कली प्रभाव विस्तार कर रहा है जो भी है ये महापुरुष जब अंतिम में मायापुर से छोड़कर जा रहा है वो अंतिम उनका जाना आश्चर्य की बात है तब उस समय में मठ ज्यादा नहीं बनाता सारे मैदान हैं चैतन्यमर्थ था जोगपीठ था और उस समय में महाराज जी क्या किए महाराज जी को डॉक्टर आदेश किया आप जहाँ आपका चिकित्सा हो रहा है तो वहाँ कांथी में जाना है महाराज जी निकल आए धीरे धीरे लाठी पकड़ कर बाहर आए और तमाम तो खाली था मैं आप, आप तो देखेगा नहीं पहले क्या था इधर खड़ा हो जाओ तो जोगपीट भी दिखता ऐसा पूरा ये रास्ता फाका है तो ज्यादा उस समय ऐसा करके रास्ते में आए और आंसू लेके चैतन जो आपका जो जोकपीट मन का चूड़ा देख रहे हैं जैसे कि जिंदगी में देखे नहीं प्राण उदास होते जा रहा है गुरु वैष्णव का भाव कोई समझे न कोई समझे तो वो जरूर उतर जाएगा जरूर जिसका दिल में गुरु वैष्णव का प्रभाव पड़ा वो कृपा ले लिया उसका लिए भगवान और दूर नहीं है भगवान नहीं दूर नहीं तो जो श्लोक देके हमने शुरू किया था जय परम पूज्यवाद जाद वर गि महाराज की जय ये चर्चा करते करते हमने यहां आया ये विचार करके आपको दिखाएं ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं जो चर्चा हमने अभी तक किए हैं इतना समय तक त्वंग भक्ति योगो परिभावित तो हित सरोज आससे श्रुतेक्षित पथन अनुनाथ जैसे जैसे आपका श्रवण होगा अभी हम ये प्रतिज्ञा करके बोलते हैं आप लोगों में एक भी हमारा बच्चा असिलो तित्तुकसी महाराज के एक भी शिष्य इनका जीवन में ये प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद जी का कथा हमारा अपना कोई भी एक सिद्धांत तो नहीं है ये कथा जिनका दिल में ठहरा हम उनका सोगन खते बोलते हैं उसको और कोई चिंता नहीं होगा लेकिन कान में जाना मुश्किल है इतना बद्धो अवस्था है पहले छुड़ाना पड़ता है पहले आपको जेलखाने से नहीं छुड़ाए तो ले जाएगा कैसे पहला बात है जिल खाना से छुटकारा कर दो उसको तमाम दुनिया का चिंता हम कैसे रहेंगे कैसे खाएंगे कैसे पियेंगे हैं ऐसा सब चिंता घेर लेता है दुनिया का चिंता तो उसी में वो लग पड़ते हैं दुनिया का चिंता उसको घेर लेते हैं और जो वैष्णव है वो हिम्मत इतना हिम्मत है किसी दुनिया का किसी का परवाह नहीं करते किसी का परवाह नहीं करते परवाह करे तो वैष्णव नहीं है वैष्णव नहीं किसी का परवाह नहीं करते एकदम परवाह करते गुरु वैष्णव भगवान इसका परवाह, बाकी दुनिया का आदमी का कहने पर वो चलने वाला नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए इसको प्रतिष्ठा का दरकार नहीं है कुछ नहीं दरकार है उसको छोड़ दो वो जाके आराम से बैठ जाएगा हरिनाम करने सरस्वती नदी का किनारे गंगा के किनारे नव वही उसका मजा उसका लिए हरिकथा लाखों आदमी का लाखो सामने और एक आदमी का सामने या गंगा के किरण हरिमाम करना एक ही अर्थ है क्योंकि अंदर में हरी हर वकत हरिकथा चलता ही है महापुरुषों का अकेला रहना ये अकेला रहना नहीं है हम लोग सोचते हैं कि वो तो अकेला रहता है घर में क्या करता है कौन जाने अकेला नहीं रहते महापुरुष लोग हर वक्त घेर, घेरे रहते गुरु वैष्णवों के साथ हर वक्त चारों ओर गुरु वर्गो वैष्णव हर वक़्त अंदर में हरिकथा चलता है अकेला हरिमाम को हरि कथा चलता है हजारों हरि कथा निकालता है आ हम सोचते हैं कि अकेला रहता है अकेला नहीं रहता है आप रहा तो उसका मुश्किल हो जाएगा है ये नहीं है तो ये जो भक्ति योग के द्वारा परिभावित हो हृदय आत्मसमर्पण के द्वारा भक्ति के द्वारा जो परिभावित तो है परि मैंने प्रकृष्ट रूपेण अभावित हो ऐसे भावित तो होने चिंतन किया ऐसा नहीं प्रकृष्ठ रूपेणो भावितो इसलिए बोला परिभावित हो हित सरोसे हृदय जी हृदय कमल जो है इसमें क्या होता है भगवान का प्रीति के द्वारा भगवान का चिंतन करते और पहले क्या करते हैं गुरु वैष्णव के पास से केवल श्रवण केवल श्रवण केवल हरी कथा श्रोवण सुनते सुनते बास हृदय इतना निर्मल हो गया उसके द्वारा ही भगवान उसका हृदय में जाके बैठ जाते हैं उसका छवि देख पाते हैं। जैसे नारद जी का जीवनी कहा हमने बताया था संत महात्मा का पास चौ महीना चतुर्मही सुनने का अवसर मिला था वो तो कभी सुने ही नहीं बस चार महीना संतो लोग का जमात वहां ठहरे थे बस इसके द्वारा ही उसका सवन कीर्तन का मौका मिला और महाराज इसी से उसका कम बन गया इसी से उसका पंग में आओ जब प्रसाद दिया अपना उच्छिष्ट प्रसाद तो वहां बताया भागवत में स्वकिस्मा भुंजे तदोपास्त कलवेश जितना सारे अनंत जन्मों का जो पाप है गुरु वैष्णव का उच्छिष्ट खाने से गुरु वैष्णव का पद जल पद रेणु इस द्वारा सारे भूत उतार जाता है जितना सारे भूत चढ़ भूत बैठा हुआ है सारे भूत उतार जाता है ये उतारने में टाइम नहीं लगता लेकिन विश्वास नहीं है क्या करे विश्वास नहीं है तो क्या काम करे यही बात है तो सुत इक्षित बतो क्या देगा सिद्धांत हो सुतो पहले ये आंखों से देखने का कोशिश मत कर कभी भी हाँ। कभी भी ये जो कालिया नाग बने थे कालिया नाग का पूर्व में एक राजा था उसका एक कहानी है वो बड़ा भारी राजा था उसका ऐसा बीमार हुआ तो किसी भी अवस्था से हटता नहीं तो किसी का आदेश किया एक वैष्णव है वहा पैर के नीचे रहता है वहां जाके उसका पैर का जल लाओ और उसको पी लो हो जाएगा तुम्हारा वो जाके क्या किया वो वैष्णव का पा धनवत किया और बोले महाराज आपका पैर धुला है जोर जबरदस्ती जो आप पैर में देखा जो महाराज कोर बीमार है बाप रे कोर बीमार है एक की एक काम हम थोड़ी पानी पिएंगे और पानी तो धो लिया धोके आए वो रुचि नहीं हुआ बस घिना किया बस हो गया पहली जन्म का कहानी और खा ले विश्वास करके तो हो जाता लेकिन लेकिन विश्वास नहीं होगा और क्या है ये आज का जमाना में ऐसा हो गया जो गुरु वैष्णव विदेश नहीं गया जिसका शिष्य नहीं है जिसका कोई कोई ठिकाना नहीं है उसको कोई क्या है कुछ भी नहीं अगर गौरकिशोर दत्त बाबा जी महाराज को परिचय नहीं कराते बाबा, तो इसको पहचानना मुश्किल होता जिसका साथ गौरंग आपको खेला करते हैं हाथ पकड़ के ले जाते हैं रात को दो बजे बारह एक बजे गौरकिशोर दस बाबाजी महाराज चाहते हैं कि हम विमला प्रसाद के पास जाएंगे तो रात कितना बजे है बारह सरे बजे है वो भी नवोद्दीप का उस पर और उस टाइम में सारे वो सांप बिछुआ और जितना सारे गिदर भरती जंगल तो पूरा जंगल महाराज कहां से आप चलोगे कोई रास्ता है नहीं इसी समय में क्या हुआ गौर के सर गंगा का किनारे आए और आंखों में तो अच्छा देखते नहीं अब वाले हमको पार जाना है कैसे जाएगा ये तो हमारा विचार है लेकिन गौरकिशोर बाबा पार गौर किशोर बाबा आए उधर मानो कि पैसे से पहले से रिजर्व किया हुआ है ऐसे लगे पहले पहले से रिजर्व किया हुआ है बोट को वो आके जब गंगा में उतारे तो देखिए बोट में उठा लिया किसने उठा लिया हाथ पकड़ के उठा लिया फिर उधर उस पार जा गया उस पार जाके बोट रख के हाथ पकड़ के गेट तक छोड़ के फिर भागे और फिर पोहपात के पास जब गए पहुपात तो भयंकर जब इतना रात को देखे तो पोपा छलंग लगाकर उठे बाबा जी महाराज आप कैसे आए इतना रात को कहां से आए कौन आपको लेके आया और गौर किशोर बाबा सिंह क्यों हंस रहे क्यों हंसी और कुछ नहीं कोई उत्तर नहीं है सिंह हंस रहे तो बिमला पता समझ गए साक्षात गौरांग गौरकिशोर गौर किशोर गौर किशोर को लेके ले आए गौर किशोर गौरकिशोर को लेकर ले आए और कोई नहीं वही लेके आए हमारा विश्वास ही नहीं होता क्या करे कहाँ तक पहुंचे बोलो इतना व्यवस्था किया इतना सारे विश्वास है नहीं तो पहले कभी भी हमारा विनती है आप लोगों का चरणों में आदेश तो आजकल नहीं हो सकता हमने सुना है लेकिन सब जगह ही मेरा ऐसा ही चलता है किसी ने आज तक बोला भी नहीं ऐसा ही चलता है वो सोचता है ये मेरा स्नेह है यहाँ तक कि बड़े बड़े सब बहुत दिन से गोड़िया मठ में हैं। वो इतना तक हम बैसासन में बैठ के बोलते हैं बोले महाराज आप जब बोलते हो लगता है अभी झगड़ा लग जाएगा बोलते हैं लेकिन सभा खत्म हो जाता है कोई किसी कुछ कोई बोल नहीं पाता क्यों बोले ये ठाकुर जी बुलाता है कि गुरुवर्ग बुलाता है आपको अगर ये बात यही बात एक ही बात दूसरे आदमी बोलता तो उधर आज तक किसी जगह ऐसा नहीं हुआ ये लोग मंतव्य तो किया यही बात को दूसरा आदमी बोलते तो एकदम सभा में हुआ नहीं किसी आपका अंदर में स्नेह है प्रीति है किसी स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं यही बात है और हमारा अगर थोड़ा सा भी गलती निकल जाए पीछे कपड़ा में दाग तो हो गया हमारा पीछे पड़ जाएगा नहीं है फिर भी पड़ेगा कैसे इसका लेकिन हमारा विश्वास है हम पोपा जी को बोलते हैं गौर गौरंग महापो के बोल देखो हमारा कोई ठेका नहीं ले तुम्हारा इच्छा है तो हमसे कराओ नहीं तो हम चाहे तो विदेश भी नहीं जाएंगे फॉरेनर लोग की इच्छा है तो आए और नहीं तो जाओ बांग्लादेश भी नहीं जाते ये हमारा विचार नहीं किसी से कुछ मांगे नहीं शिष्य भी बनाए नहीं और विदेश जाएंगे नहीं चाहे प्रचार कराना है गौरंग महापो करा लें देखो वृंदावन में जाओ तो जाके देखो कितना आदमी बैठ जाता है कहाँ से खबर लेता ठाकुर जी की इच्छा हम अपना तरफ से प्रचार नहीं कर सकता ठाकुर जी का इच्छा तो हो जाएगा तो शुरू की पहले आप काम करो ये श्रोवण करो इसके बाद हृदय को निर्मल करो और देखना शुरू कर दो जैसे नारो जी महाराज का पूर्व जन्म का सब कहानी बताएं ऐसा करके बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी ने श्लोक किया यह हमने नाभि कमल भगवान का नाभिकमल से उत्पत्ति हुआ हमने आविष्कार किया ऐसा ऐसा उसका बात ऐसा ऐसा हुआ बोल के तमाम सब घटना को बता दिए उसके बाद काल निरूपण जुग मन्न मन्नंतर आदि हैं इत्यादि सारे बातें सारे ये सब चीज़ों का थोड़ा व्याख्या हुआ है वो तमाम टाइम ले लें इसमें विचार करने जाओ तो उसमें ल बताया था जब ब्रह्मा जी का ऊपर आदेश हुए कि आप सृष्टि करो तो सृष्टि करे तो ठीक है सृष्टि करे भगवान का तो आदेश है भगवान ने आशीर्वाद दिए ए तत्मत समातिष्ट परमे न समाधि ऐसे करने से क्या हुआ भवान कल्पोविकल्पेश नमुजति कह चित किसी भी हालत से आपका दिमाग खराब नहीं होगा आचार्यों का लक्षण हमने काल वायु पुराण से क्या बताया था आची नोति जो स्वास्थ्य आचार्य है स्थापति अपी क्या बताया बोले क्या आची नोती जो स्वास्थ्य है और उसके बाद बोले स्थपयत आचिनोति जो शासम है उसका बाद बोले स्थपित स्वयं आचारती जस्मात् आचार्यो सेनो कीर्ति था तो कितना सुंदर बात है आचार विचार जो है वो उसको अपना जीवन में आचीन जो शास्वार स्वाचार्य स्थपत्योपी आचार अपना आचरण में करते हैं और स्थापना कर सकते हैं किसी का अंदर में ऐसे इस मार्ग पर चलो उसमें प्रभाव होगा लाभ होगा स्वयं आचार्य जस्माद आचार्यों सेनो की था ऐसा आचार्य जो कहा जाता है ऐसा हमारा पूर्व जो गुरुवर्ग है सब कोई का जिंदगी में देखो ऐसा ही प्रभाव है नरोत्तम ठाकुर काल गया कितना हजार हजार आदमियों को दिखा दे दिए क्यों वो सोचते हमने दिखा नहीं दिया किसी को हमने तो गुरु बनाया असली जो वैष्णव होते हैं वो सोचते हैं हमने कभी भी शिष्य नहीं बनाते हम गुरु बनाते ये भाव है नहीं तो वो गुरु हो ही नहीं सकता ध्यान देना जिसका वानी बोपू सेवा में और बानी सेवा में बानी सेवा में जिसका कोई बिल्कुल भाव नहीं है किसी भी हालत से या भजन मार्ग में आगे नहीं चल सकता ये ध्यान देना और फिर आगे धोखा नहीं खाना बानी सेवा में भाव होना चाहिए नहीं तो किसी भी हालत से होगा नहीं होगा नहीं यहाँ जो है भगवान का आदेश मान लिए ब्रह्मा जी और शिष्य करने का विदु जी बताए देखो श्रुतस्वुंस सुचिर श्रम सो नंजसाशुरी तत्दुणानुश्रवण तो तो तो मुकुंद पदार विंदम हृदय सुजेश पहले विदुर जी बताए सौ वी स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्रो स्वयंभुव क्या बोला सौ वी स्वयं सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रिया पत्नी किम चकार तत्व उन्हें पहले विदुर जी बता देखो ये जो स्वयंभुव जे सम्राट हुआ पृथ्वी का एकक्षत्र अधिपति वो तो स्वयं स्वयंभुव मनु स्वयंभुव जो है ये तो स्वयंभु अर्थात ब्रह्मा का लड़का ये फिर उनका पत्नी का साथ स्वतरूपा का साथ क्या, क्या क्या किया उसका कहानी बताओ क्योंकि जो लोगों ने जो सब महापुरुषों ने अपना हृदय का अंदर भगवान का चरण कमल को अवरुद्ध करके रखते हैं प्रेम के द्वारा ध्यान से सुनना जो सब गुरु वैष्णव प्रेम की द्वारा भगवान का चरण कमल को अपना हृदय में धारण करके रखते हैं इसको ही कीर्तन में आप बताते ना भक्तर हृदय भक्तिर हृदय सदा गोविंद विश्राम बोलते हो ना विश्राम का मतलब क्या है बताओ आप बताओ इसका तत्व का माने बताओ भक्तर हृदय सदा गोविंद विश्राम बताओ हर हृदय में है भगवान हर हृदय में परमात्मा है विश्राम बोला क्योंकि ये जो बचनों है इनके कोई कामना वासना नहीं है इसका उठपटंग नहीं है इसके द्वारा भगवान को कोई जलन नहीं होता है कष्ट नहीं होता है आराम डिस्टर्ब जैसे गुरुजी को घर में दे के ताला लगा दो हर कोई बाहर से नहीं जाएगा भक्तों का हृदय इतना निर्मल है उसमें कोई कामना वासना का जलन नहीं है बीस नहीं है इससे भगवान तो हर हृदय में है किसी का अनुभव होता है किसी को नहीं अनुभव होता है ये तो बात अलग है लेकिन है तो हर हृदय में लेकिन भक्त भक्तों के हृदय में भगवान का विश्राम होता है क्यों उसमें कोई जलन नहीं है रेस्टिंग होता है रेस्ट लेता है ठाकुर जी भले यह छोड़ के नहीं जान और हर वक्त कीर्तन करता है ये एक मजा है गुरु वैष्णव हर वक्त ये जगतानंद पंडित का जो किताब लिख दिया वहां भी देखो बैरागी का क्या लक्षण है भले बैरागी का जो जो बैराग्यवान पुरुष है उसका लक्षण क्या है वहां लिखा है जोगदानंद पंडित लिखा है बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन बंगला समझते हो बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन मांगिया खाइया करे उदार भरन सोरा मांग के दो चार रोटी लागे आप पेट भरे बस सारा दिन संकीर्तन दूसरा काम नहीं है समझा मेरा बात जैव धर्म पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे कोई महापुरुष कितना महापुरुष का बात बोला हुआ हुआ गद्रुम में बैठ के भजन करते थे सब भक्त में तो पहले से ही शुरुआत की परमांशु बाबा जी महाराज से वहां सब लेना है देख लेना खूब ध्यान से पढ़ना जिंदगी बन जाएगा तो भक्त हृदय सदा गोविंद विश्राम इसका माने हुआ कि उसके हृदय में कोई जलन नहीं है कोई उत्पटन नहीं है विश्राम और भगवान को कोई चिंता नहीं होता है हर भगत कीर्तन करता ही है भक्तों की हृदय तो सब सु कि हरिकीर्तन हरि का तो चले यार चले ना ये ये प्लान कर ओके की करवो ओके की करवो कैसा किया गया ये सब दिमाग में नहीं आता गुरु वैष्णव सरल होते हैं उसका दिमाग में कभी पॉलिटिक्स बोल के कुछ नहीं है सरल है जो बाहर में बोलता है अंदर में भी वही है सरलता नहीं है तो कभी भी वैष्णव नहीं बनेगा कर रो अपेक्षा करे तो भी मुश्किल तो चेंज हो जाए तो ठीक है तो सुतो जो बोला अच्छा देखो ये वैष्णव जो हृदय में भगवान का चरण कमल को रखते हैं प्रेम के द्वारा अवरुद्ध करके ये सब महापुरुषों का जीवनी चिंतन अपना जीवन चरित सुनो तो इसमें भगवान का ही प्रसंग आ जाता है हम अगर गुरुजी का प्रसंग सुनाना शुरू कर दे थोड़ी ये गुरुजी जी का जड़जगत का आदमी है क्या ये तो भगवान का ही प्रसंग आ जाएगा पल पल में वैष्णवों का चरित्र तो बोलो इसमें इसमें आएगा ही भगवान का चरित्र आएगा ही इसमें कोई भूल नहीं है इसे बताया पुनसम सुचर बहुत दिन से हम अकेला बड़ा कोशिश किया वेद वेदांत तो आदि पढ़ लिया महाराज बहुत शौच आदि शौच आचमन बहुत विशुद्ध भाव को आश्रय किए महाराज इसको छोना नहीं इसको करना नहीं बात तमाम बात को हमने मार पाला है हम ब्राह्मण हैं हमको छोना नहीं हमको इस का सब पालन किया बस एक जगह पालन नहीं किया क्या है गुरु वैष्णव भाई कोई प्रति नहीं बहुत कीर्तन किया बहुत हरिनाम किया बहुत हरि कथा बोला बस भले ये जो है इसमें क्या होगा कोई काम नहीं बने लेकिन श्रुतोस्व पुंसम सुचिरो समस्व नोनो अंजसा सूर्य थो तत्त गुणान सबण मुकुंदो पदार विंदम हृदय लेकिन जो महापुरुष लोग अपना हृदय में भगवान का चरण कमल को अवरुद्ध करके रखे प्रेम के द्वारा जाने नहीं देंगे तुमको कहा कैसे जाओगे देखिए जैसे सूर्यदास जी अकेला आते आते कुए में गिर गए और पुकार लगाए कि हमको बचाओ है तो गिरधारी आ गए उसको कुएं में पकड़कर कर बाहर निकाल दिए बाहर निकाल देने का बाद सूर्यदास जी ने क्या किए सूरदास को छुड़ा के जाने का कोशिश की तो पकड़ लिया ऐसा करके आ सूर्यदास जी बोले सूर्यदास जी जाने नहीं देंगे बोले हमको पकड़े क्यों छोड़ो बोले नहीं nah, तुमको नहीं छोड़ेंगे तुम ही मेरे कन्हैया हो आई हम कन्हैया छोड़िए गाँव में रहते हैं हम गाँव के बालक नहीं छोड़ो हमको छोड़ो नहीं छोड़ेंगे हंसका लगा के ऐसा खींच कर भग गए तो सूरदास जी ने कहने लगे हाथ छुरा के जाते हो निबल जान के मोहे हृदय से जब जाओगे तब सबल जानूँ मैं तो हैं तब तो तुमको सबल जानू जब हृदय से तुम जाओगे सुंदर पदे गा दिए बा, बाद में सूरदास का तो आँख में देखते नहीं थे ये रचना करते थे कि किसी भक्तों ने लिख लेता था अभी भी सूरदास जी बहुत कीर्तन है हाथ चुरा के हे हे जाते हो निबल जान के मोहे हृदय से जब जाओगे तब सबल जान में तो हे तब तुमको तो सबल जान ऐसा करके बताए जो भी है ये हृदय कमल में वैष्णवों का हृदय कमल में भगवान का चरण चिन्ह रहता है इस गुरु वैष्णव का चरित्रों के बारे में आप चर्चा करो तो शिल भक्ति व लोकतृत्व को महाराज जो कहता है इसको बस मैं सहमत हूं ये भगवान जो है बहुत टिपिकल है आप लोगों का समझ में आता है कि नहीं हम कबूल करता है ये बात महाराज जी ने ठीक बताया गुरु वैष्णव का चरित्र चिंतन करो सुनो तो जल्दी फायदा हो फिर भी एक दफे आए हैं और तो आएंगे नहीं समय नहीं है तो एक दफे थोड़ा बहुत सुन लो इसमें क्या है तो परिचय दे सकते हो हम गोड़िया मठ का है भागवत में कोई यह उल्टा बताया कि बोलने महाराज हमने तो ये सुना था थोड़ा बहुत सिद्धांत तो होना चाहिए इसलिए बस महाराज जी का चरण में हमारा कोई अपराध नहीं बना होगा भी नहीं दिल से आशीर्वाद है उनका जो भी हैं अभी इन वो गुरु वैष्णव का चरण कमल का सेवन करो और इनके जो जीवन चरित्र हैं उनको गायन करो इसमें आम हाँ कितो तो हो जाएगा जो इतना कष्ट करके परोगे ना वेद तो उधर जाओ छलांग लगा इधर जाओ सब करके जो करेगे गुरु वर्जन का सेवा के द्वारा ही हो जाएगा ये सच्चा बात है त्रिशत्व तो करके हम बताते हैं हम भी उपदेश देते हैं लेकिन एक विशेष मास है थोड़ा वो चर्चा सुने होता तो नहीं इधर अब इधर ऐसा बता के फिर मैत्र मैं तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जैसे भगवान ने आदेश के सृष्टि रचना करो ब्रह्मा जी भी शतरूपा मनु को जन्म दिए उसके बाद आदेश के तुमने सृष्टि करो लेकिन मनु हजर कर प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी का पास हमने हम आप तो पिता है पिता का पति कर्तव्य है पुत्र का आदेश पालन कर और कहो आपको कैसा सेवा करे कौन सेवा करने से आप सुखी होंगे आपको प्रश्न कर सके बोले ऐसा करो सृष्टि बढ़ाओ सतुरूपा तुम पति पत्नी है और सृष्टि को आगे बढ़ाओ और पहले ही मोनू जी ने प्रश्न रख दिया महाराज सृष्टि बढ़ाए कहाँ बढ़ाए रहाय कहाँ जगह तो है जगह नहीं है पृथ्वी है तो पृथ्वी नहीं है पानी में गया रसातल है पानी में गया कैसे हमने तो उसको सब व्यवस्था हो गया था पहले बोले ठीक है अब जब आदेश किए ब्रह्मा जी का चिंता हो गई अरे इतना पानी में रसातल में पृथ्वी कैसे पहुंच गया है, है तो अरे मुश्किल बात ऐसा करके पूरा ध्यान देके चिंतन किए भगवान का चलो भगवान क्या किया जाए ये पृथ्वी कैसे रसातल में गया और आपका आदेश है सृष्टि को बढ़ाओ हम शिष्यु को कैसे बढ़ाएं तब तो क्या किया वो चिंतन करते करते ब्रह्मा जी का नाक से एक तो, ब्रह्मा जी का जो छिंक आया ऐसा और नाक से एक जो तो थोड़ा सा मच्छी जैसा है ना निकाला है निकालने के सामने सामने सबसे बड़े हो रहा है गोरे गोरे आकाशवाण में गया बड़ी बाप रे बा विशाल रूप धारण किया आप पूछो मा तरी बा बराह भगवान प्रकट हो गया जय बराह भगवान की जय ये भगवान केशव शव अधीतो सूकर रूप हो जय जगदीश हरे एक सब जी जो है यही अलग अलग रूप पकड़ करके आपका सामने आ जो श्लोक को बम्मा जी बताए त्वंग परिभावित हित सरोसे श्रुतेक्षित पथ नन नाथ पुंसाम जद जदिया तो उर्गा तदू पणयसे सदन ग्रुहा जब नवदीप परिक्रमा में जाते हो तो क्या महाराज जी बोलते थे ना कुलोद्दीप में बड़ा हो जी आविर्भा ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण आंसू लेके बार बार पाठचरण करते हे बराह देव हमारा सामने प्रोकट हो कृपा करो हमको तो श्यामल वर्ण बराह जी प्रोकट होगी हादीपापे वाह तो उनका हृदय में बराह जी का भाप था इसलिए बराह जी प्रोकट नि सिंहानंद बमचरी कहे था मैं निसिंगदेव का भाव इसका सामने निसिंगदेव रूप समझा भगवान का की पाई तो जब ऐसा हुआ तो सारे देवता लोग और ब्रह्मा सब चिंतन करने लगे महाराज ये कैसे है कैसे क्या हो गया ऐसा करते करते मैत्रियों वाचो परमेश मध्य तथा शमेक्षे द्ध धिया चि ये तो नीचे में गया पानी का अंदर कैसे हम ऐसा जब चिंतन करता था तब क्या हुआ अत्रुष्ठेयम तो अस्मा सर्गोजो जितोयि ज्याम हृदयाद आसम स ईसो विदा तुम्हें हे भगवान आप चिंतन करो कीपा करो अब हमारा क्या अनुष्ठान करना चाहिए जैसे सारे समाधान हो जाए आपका आदेश पालन हो जाए इत्याभिधाय तो नासा विवराद सहोसा नघो बरा हो तो को निरगा अंगुष्ठ हो परिमा अंगुष्ठो ऐसा मैं भी छोड़ा नाक से निकाला उसके बाद बरा हो गया एकदम मरीची मुख्खा सारे सब चिंतित हो गया बोले क्या है क्या देख रहा है अभी तो देखा इतना तक छोटा फिर उसके इतना बड़ा हो गया आसमान में गया और फिर उसका बाद घर घर घर घर करके आवाज़ कर रहे हैं कैसे आवाज के साथ अपना घर भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं फिर उसका बाद क्या किया फिर फिरशमते घर गर घरी सखेदिष्णु शाखे, मैया मै शुक्र से हैं जन तप सत्य निवासीन स्त्री मनयो गृहन स्म ऐसा आश्चर्य हो गये कहा से आए कैसे क्या है तो देखता है भगवान जग पुरुष गर्जन करना शुरू है भगवान जग्ग पुरुष हो जगर, जगर जगेंद्रो सन्निवह चिल्लाया एकदम हाँ कर सब कोई को उसका बात क्या क्या छलंग लगा के पानी का अंदर विनोद भूयो विभुदो दयायो गजेंद्र लीलो जलम आभिवेशो जल का एकदम छलंग लगाए इतना बड़ा वजह से पृथ्वी ऐसा ऐसा हो गया भगवान सख्त चलंग लगाए तो ऐसा समय और जाके अपना दांत है सामने बराह जी का फिर जाके नासा के द्वारा सुंगते सुंगते पृथ्वी कहाँ है कौन सी जाएगा और घृणिनो पृथ्वाहा पदवीं बिजिंग घृणो क्रूडोपदेश स्वयं मध्य फिर सुख भगवान ऐसा करते करते करते करते पृथ्वी का अन्वेषण करते करते ए द्वंस कराल इसके द्वारा पृथ्वी को क्या किया इधर से पकड़े और इसका बाद धीरे धीरे ऊपर लाए ठीक है इसमें एक बात ध्यान दे के सुन लो किसी ने बताएगा ना शायद बराह जी का जो अवतार है आप मथुरा में भी भक्ति भक्तिवल्ल चित्रगो महाराज के साथ भी बहुत बार परिक्रमा किए हो हमको आपको जानकारी है बराहो जी शेद बराहो और कृष्ण बराहो दोनों दर्शन किए हो मथुरा में नहीं किए याद नहीं रहते आप दोनों दर्शन किए हम तो हर वक़्त दर्शन करती हैं जब मथुरा में जाते शेत बराहो ये जो शेत बराहो है स्वयंभु अनंतर में बरा उदेव नील वर्णों का था और एक बराह था चाक्षुष्मतर में बराहदेव तामस वो उसको बोलता है शेद बराहो कल्प ब्रह्मा का जो पचास साल अभी चल रहा है पीछे का पचास साल समझा नहीं ब्रह्मा का पहले का पचास साल और पीछे का पचास साल ब्रह्मा अभी बुढा बन गया पीछे का पचास साल चल रहा है पहले का पचास साल चला गया हाँ ये जो पहले बड़ाओ सिद्ध शेत भगवान को ये ये भगवान ये पृथ्वी को छोड़ के भग गया था फिर बाद में जो दुबारा ये जो है साय मना अभुर्भु बड़ाउदे नील वर्ण का था नील वर्ण का ये दोनों एक ही जगह वर्णन कर दिया ये ने विचार करके विश्वनाथ चकुर्थी फिर सीधा साई विचार करके बताए ये दोनों बराहू का आविर्भाव का अलग अलग वर्णना नहीं किए बराहो आविर्भाव दो बार हुआ एक बार सैद बराओ एक बार कृष्ण बराओ लेकिन एक ही बार वर्णना कर दिए क्योंकि इसका दोबारा विस्तार नहीं किया है और भक्तों लोग तो सब जानता ही अलग अलग कुरान में सब है इसलिए टीकाकारों ने व्याख्या करके बताते इस समय में पृथ्वी को उद्धार करके चला गया था दोबारा जब पृथ्वी पानी में गया तो उद्धार के समय में हिर हिरण्य खो ये पृथ्वी को छीन लेने ले के लिए गया तो जी का साथ उसका बड़ा भारी लड़ाई हुआ था और उसका बाद लड़ाई होने का साथ साथ क्या हुआ फिर उसका बात, उद्धार हुआ उसका ठीक है अभी प्रश्न होता है जी ये जो हिरण्य हिरण्यक का बात बताते हो हिरण्यको हिरण्यको सि बताते हो ये कहाँ से आए क्या क्या इसका परिचय क्या है ये जानना चाहिए क्योंकि विस्तृत रूप से बताने जाए तो हमको डेली कम से कम सुबह में दो तीन चार घंटा और शाम को तीन चार घंटा आठ घंटा आपको कथा सुनना थोड़ा बहुत हम बता सके थोड़ा नहीं तो संभव नहीं है तो जब पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान व्यवस्था किए तो पानी का अंदर में वो आया भगवान का सर लड़ाई किया अभी प्रश्नों उठता है हिरण्य है कौन ये विचार को बोलते हुए हमने चले जाए वहाँ जहाँ आपका तो ये जो दीति नामक दीति द्वितीय जान तो दानव जितना है उनका माताजी अदिति देवता लोक का माताजी जी मैया है अदिति मैया अदिति मैया अब द्वितीय मैया जो है द्वितीय मैया ने किसी घटना हुआ था इतना विस्तार नहीं बताएंगे कौशप को जोर जबरस्ती बताएं कि हमको कृपा करो जैसे संतान पैदा हो जाए कश्यप जी ने बोले तो थोड़ा इंतज़ार करो क्योंकि अभी संदेह का टाइम है ये टाइम ठीक नहीं है ये तो सारे अमंगल हो सकता है तो इन्होंने सुना नहीं तो ये तो बड़ा अजीब का महात्मा बोले ठीक है ये ठाकुर जी का कोई खेल होगा इसमें इतना इतना आत्मसंज है आप सोचो मत कुछ भी कर सकते हैं लोग फिर भी वो सोचे ये ठाकुर जी का कोई खेल होगा नहीं तो ये हो नहीं सकता हम योग्याग्नि आहुति दे रहे हैं ये सांझ ढल रहा है, है। सूर्य आश्चुर्य इसी टाइम में ऐसा पीछे पड़ गया क्या बात है जब किसी भी हालत से छोड़ा नहीं पकड़ लिया ऐसा तो ये सोचे ठाकुर जी का कोई खेल होगा ठीक है इसी समय दीति ने जब अपना अन्याय को समझ पाया तो आके पैर पकड़ा तो स्वामी बताए कि आप पैर पकड़ने से क्या फायदा जो गलती तो हुआ आप तो कर दिया और संग संग वो जाके पानी में डुबकी लगाया और जप आदि ब्रह्म गायत्री आदि जप करके अपने को पवित्र कर लिया क्योंकि ये हो ना ये तो ठाकुर जी का एक व्यवस्था हो सकता क्या बात है फिर दीति ने बड़ा लज्जित हुए हुई और फिर प्रार्थना किए और भविष्यवाणी के तुम्हारा जो जो दो पुत्र जन्म लें ये जठराधमऊ जठरा ये जठर अर्थात खनदान को एकदम जला देंगे पूरा तमाम जगत को जलाएंगे तो वो भयभीत हो गया तो बोले महाराज भयभीत हो गया तो क्या किया जाए बोले काम करो ये पत्नी ने प्रार्थना की स्वामी ऐसा व्यवस्था करो तो किसी गुरु वैष्णवों का कोप कोप सांप के द्वारा इसका कोई नुकसान ना होए बोला ना ऐसा तो नहीं है ठाकुर जी ही उसका उद्धर करेंगे बोला तब ठीक है अब फिर आगे रोए फिर रोने का कुछ नहीं इसका ही खानदान में आगे जरकर आगे चलकर एक ऐसा पोता होगा तुम्हारा जो पूरा विश्व को मार्ग दिखाएंगे और प्रहलाद महाराज का बारे में भविष्य मानी की लड़का तो तुम्हारा ऐसा होगा तुमने तो ऐसा किया तो हम क्या किए हमारा कुछ करने का कर नहीं होगा ही फिर धीरे धीरे जब ये गर्वो वृद्धि होने लगे सूरज चंद्रमा सब भयभीत हो गए उनका जो प्रभाव है सारे छुप गए ताड़ा पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर जो प्रभाव लाइट आते हैं सब जैसे लगता है सूरज का कोई प्रभाव नहीं है चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं है तो सब भयभीत होके सब प्रार्थना किए ये क्या हुआ तो बाद में ब्रह्मा जी ने बताया कोई चिंता है नहीं ये ये तो ऐसा ऐसा, ऐसा बात है कश्यप का विजोधारण किए हैं और पुत्र दो प्रसोभ हो जाए देखोगे सीधी उत्पाद चारों ओर अमंगल छा चा रहे चारों ओर से अमंगल दी जो अमंगल होगा ना तो चारों ओर आपको अनुभव आएगा इस समय क्या किया जाए महाराज तो इस समय क्या किया बड़ा भारी आश्चर्य हुआ दो लड़का प्रसुभ हुआ वो लड़का दिन दिन ऐसा वृद्धि होने लगे कि उसका जो प्रभाव है शरीर है वो देखे के तो भयभीत हो गया देवता लोग भी भयभीत हो गया बोले महाराज कहाँ का है ये इतना प्रभाव है जो वरुण देव के पास जाके बोलते हे वरुण देव मेरा साथ लड़ाई करो हमारा हाथ में खुजली हो रहा है अरे कोई नहीं है कोई वीर नहीं है इंद्रों के पास जाते इंद्र बोले महाराज क्षमा करो आपका बराबरी तो मैं नहीं अब जाऊ उधर तब वरुण देव के पास आए वरुण देव जी को वरुण देव का बड़ा गुस्सा हुआ वरुण देव का बड़ा पावर है बड़ा ऐश्वर्य भी है वरुण देव जी के पास जाके जब ऐसा स्फालन किए कि महाराज हम सुने आप बहुत ताकतदार हो हमारा सब लड़के थोड़ा दिखाओ हमारा बहुत खुजली हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा दुनिया में कोई नहीं है और हमारा बड़ा बड़ा पहाड़ है उसके सब जाके पहाड़ को धुम ऐसा मरते पहाड़ कूड़ा हो जाते पाउडर हो जाते बड़ा मुश्किल की गाँव एक बड़ा बड़ा पहाड़ के पास जाते गुम से लगाया पहाड़ टुकड़ा हो जाता तो बोले महाराज बड़ा मुश्किल है तो वरुण जी ने बताया महाराज आप हमारे साथ क्या लड़ोगे आपका जो लड़ाई करने का जो इच्छा है जो शौक है ब्यसन लग गया ये व्यसन को पूरा कर देंगे है एक है एक है आपका पूरा करें वो कौन है है भगवान है आपको पूरा करें तो वे कहाँ मिलेगा तो बरुण जी बता दिए बोरुन जी सोचेगी इसको बता दे तो हो जाएगा खेल शुरू हो जाएगा जल्दी तो ऐसा करके बोरुंजी ने थोड़ा आवाज़ दे दिए तो फिर जाके लड़ाई शोर हो गया वहाँ बराह जी को गाली देने दे कहाँ से एक पशु आए हैं हमारा पृथ्वी हमको ब्रह्मा जी दिए हैं हम लोगों को ब्रह्मा जी पृथ्वी को हमको उपहार दिए हैं तुम कहाँ ले जा रहे हो एक कहाँ से पशु आ गया पानी के अंदर भगवान तो देखते रह गए से आए देखिये इतना हिम्मत है इतना अहंकार है तो भगवान ये बोले हाँ हम तो पशु है ही है तू जैसा कुत्ता को ढूंढ रहे हैं ये ये जो ग्राम्य पशु इसका हमने अर्थ कर दिया ये संस्कृतों में है ग्राम्य पशु ग्राम्य ग्राम सिंह मतलब है गांव का कुत्ता इसका असली नाम है ये जो भी है तो ठीक है ऐसा गाली गाला जुआ बड़ा भारी झगड़ा हुआ उसका बाद ठीक है लाओ फिर लड़ाई शुरू गया और लड़ाई शुरू जब हो गया लड़ाई शुरू होने का साथ साथ अभी क्या हुआ बड़ा बड़ा भारी लड़ाई हुआ इसके बाद जाके क्या हुआ भगवान जी गदा ले उसका साथ लड़ाई हुआ गदा दे के उसको मार रहे हैं ऐसा कर रहे हैं करते करते क्या हुआ भगवान ने अंतिम में क्या किया अपना सामने का जो दो खूर है इसके देश इसका इधर काम से मार दिया बमिन बमन करते करते रक्त तो बमी करते करते वहाँ उसका शांत हो गया शरीर और कुछ करने का नहीं है जब शांत हो गया यहाँ शरीर तो मैया जो द्वितीय मैया है उसका बड़ा भारी विलक्षण ये चिंता हो रहा है क्या हो रहा है अभी हमारा स्तन में दूध नहीं निकलता है खून निकलता है ये क्या हो रहा है चारों ओर है सब भूखचाल हो रहा है तो कुछ हुआ जरूर कुछ जरूर हुआ ऐसा समय क्या हुआ बाद में खबर मिला तो हमारा लड़का खत्म हो गया बड़ा भारी रोया और हिरण्य जो है हिरण्य घिबू सोचे हमारा भाई को खत्म कर दिया कौन है बोले ये साक्षात भगवान है भगवान बोलो उसको हम देख लेंगे उसको हम देख लेंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं विष्णु है क्या होता है विष्णु कौन है हम देख लेंगे विष्णु को हम देख लेंगे बोल के बड़ा भाई आस्फालन किया और जन्म का टाइम में जब निशेक हुआ था तो बड़ा भाई कौन है छोटा भाई कौन है कौन विचार करे बड़ा भाई कौन है पहले जन्म हुआ था किसका हिरण्यकशिपु का और उसका जन्म बाद में हुआ था लेकिन वो बड़ा भाई है क्योंकि उसका निशे फॉर्मेशन आ पहले हुआ था समझा नहीं गर्भ में एक लाइन पे रहता है ना इस जागे पहले ये फर्टिलाइजेशन हुआ उसका बाद ये निकाला ये पहले लेकिन बड़ा है वो तो जो भी है वो सोचा कि हम देख लेंगे अभी विचार तो जो ऐसा करते करते हुआ लड़ाई और फिर आप देखोगे सप्तम स्कंद में आगे आएगा ये प्रसंग अभी प्रश्न उठता जो हिरण्य हिरण्य को महाराज इसका पहले का कहानी क्या है इसका बारे में पूछा था सोमित्रो जी बोलना शुरू कर दिया जो ये बहुत पुराना कहानी है एक ब्रह्मा का जो पुत्र है सनकाद्वय सनंद सनातन सनत कुमार सनक सनंद सनक ये चार चतुस्सन है इन्होंने भगवान विचरण करते करते ये पाँच साल का देखने में लगता है लेकिन सबसे पहला है शंकर जी से भी पुराना बड़े शंकर जी का भी बड़े भाई है नारद जी का भी बड़े भाई है सबको का बड़े भाई है लेकिन देखने में पाँच साल का क्यों बोले जो आविर्भाव हुआ था आविर्भाव का साथ साथ भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किए तुमने सृष्टि करो हमारा सृष्टि रोक रहा है सृष्टि नहीं हो पा रहा है बोले हम किसी भी हालत से संसार नहीं करेंगे अरे हमारा बात नहीं मानोगे नहीं हम संसार नहीं करेंगे तो सांप दे दिया संसार नहीं करो मेरा आदेश नहीं पालन कर चल पाँच साल का बच्चा जैसा बन के रहेगा बोले ठीक है रह जाए तो क्या फायदा असुविधा तो कुछ है नहीं पांच साल का बच्चा तो है ही है कोई कपड़ा नहीं लगेगा नंगा बाबा कपड़ा लगे पांच साल का कौन कपड़ा लगे ऐसे ही चलते फिरते है लेकिन सबसे पुराना है वो इन्होंने एक बार घूमते घूमते ब्रह्मा जी का पास देवता लोग जो पूछे है इसका उत्तर दे मैत्री जी ये इस घबरा मत जाना इसमें बड़ा पुसंग आता है ना बीदुर का साथ मैत्र का कथा हो रहा है एक कथा को सुखदेव जी बोल रहा है ऐसा करते करके कर आपको दिमाग गुम जाए बोले अभी बोल रहा है ये बोल बोल रहा रहा है है अभी बोला वो बोल रहा है ध्यान देना कैसे क्या पूरा कथा पूरा इंटरेस्टिंग है तो ब्रह्मवाचो मनसा में सुता युष्म पूर्वया शनका देरु बिहायसा लोकात लोकेशु विगत स्पृहहा तो एक भगवतो वैकुंठ सामलात्मन जजूर वैकुंठ निलयन सर्वलोक नमस्कृतम क्या बताए ब्रह्मा जी बोले मनसा में सुता युष्मत पूर्वजा शनकादयो सनकादि ये जो चतुषण है ये बड़ा भारी उसका तप का प्रभाव है इसके द्वारा वो एक एक लोक में विचरण करते हैं वो प्रभाव है जब भी इच्छा होए तो यहाँ जाए जा सकता है ये लोगों का प्रभाव है इच्छा है तो जा सकता है ये हमारा कालना का भगवान दास जी महाराज कालना में बैठकर गोविंद मंदिर में जो छागल हैं वो तुलसी का पेड़ खा रहा था उदा से हटा रहा था कालना में है बंगला में वहां से बोले हे हट हट तो एक एक जमींदार आया था दर्शन करने के बोले ये कैसे भगा दिया हमको बाद में खबर लिया गया बोलो तो कि, किसे आया था आपको भगा दिया बोलो नहीं तो हम तो तुलसी का बगीचे में ओ छागल खा रहा था गोविंद जी का मंदिर वृंदावन में उसको भगा रहा था तो बाद में खबर लिया गया सचमुच छागल उधर तुलसी का पेड़ खाया और बोले हाँ वो खा रहा था और बाबा जी मैंने यहाँ से भगा रहा है डंडा दिखा भग भग भग, भग। यहाँ से तो आप सोचें ये सब क्या बात है बकबास है आप सोचोगे ये सब क्या बकवास है तो ये इसका खमता है जब भी इच्छा हो चले जाए भक्ति के द्वारा सब सिद्धि होता है ये तो है ही ये तो पहले ब्रह्म ज्ञानी थे बाद में मनसा में सुता युष्मनका देरूर विहयसा लोकत लोके स्विगत स्प्रेहा इसका तो कोई कामना बसना थे नहीं हृदय में त भगवतो वैकुंठ सम जजूर वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम उन्होंने ये काम किया घूमते घूमते भगवान का वैकुंठ लोक में पहुंच गए ब्रह्मा जी का पास सुना होगा भगवान का चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत तो लगन लग गया बोलो चलो दर्शन करिए आए क्या सुविधा है तो वो तो तो चले गए वहाँ बसंती यत्रो पुरुषाह सर्वे वैकुंठ मोर्त जे अनिमित तो निमित्ते न धर्मेन आराधय नरिम वहाँ वैकुंठो जगत में कौन रहता है बैकुंठ जगत में थोड़ी साधारण रहेगा, वैकुंठ जगत में भगवान का पार्षद सब रहते हैं बड़ा भारी आनंद है चारों ओर कोई दुख का कोई ठिकाना है नहीं बसंती जत्तुर पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयो वहाँ जो वैकुंठो में जो विरासें हैं वो उसका वैकुंठ मूर्ति है थोड़ी आपका हमका हम हमारा मूर्ति है वैकुंठ हैं? और वहां जितना प्रेम का साथ भगवान का आराधना भी करते हैं और यत्रुचाद पुमानस्ते भगवान शब्द गोचर सत्यम विष्टभ विरजम स्वानम नो मृय ऋष भले अपोर जे वेदांति वेद भगवान आद्य पुरुष रजोगुणास रजोगुण अस्पृष्ट प्रकृति का कोई गुण उसको स्पर्श नहीं करता शुद्ध सतमय मूर्ति धारण पूर्वक साक्षात धर्मरूपी होया सजनगण को आनंद दान कर रहे है वहाँ भगवान का साक्षात स्वरूप मूर्ति विराजमान है वहाँ सब लोग दर्शन भी करते हैं वैकुंठो वहाँ तो वैकुंठ है वहाँ भगवान का दर्शन तो सुलभ ही है भगवान छुपे रहते हैं कभी किसी का ऊपर कृपा हुआ तो दर्शन दे देंगे नहीं तो ऐसे पड़े रहो दुनिया में फिर जन्मों फिर लाओ फिर जाओ ऐसा हो जाएगा तो यहां क्या किया ऐसा करते करते जब वहां गए तो आज एक एक गेट जो है पार करके जब अंदर में जा रहा था उसी समय क्या किया अंतिम जो गेट है वहाँ दो पहलदार था जो छोड़ी लेके खड़ा था और जो नंगा बाबा घुस रहे हैं वही कहाँ जा रहे हो बोल दिया ऐसा करके बेत उठाया हो तो और उसका भी थोड़ा ठाकुर जी का इच्छा से दिमाग गर्म दिमाग तो गर्म कभी नहीं होता दिमाग है ही नहीं उसका लेकिन ठाकुर जी का इच्छा है ये भी एक कमाल की बात है नहीं होता तो लीला नहीं जमेगा ये बाद में स्वीकार किया ठाकुर जी ठाकुर जी का सामने जब रोया तब तो देखोगे आप तो ये बेतरो देखकर उन्होंने बोला ए तुम कौन हो वैकुंठ में रहते हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या वैकुंठ में क्या साधारण आदमी आ सकता है तो हम जा रहे हैं अंदर में हम कौन है? हम हम वैकुंठ में आया ठाकुर जी ने प्रवेश दिया तब न जा रहे नहीं तो रोक लेता वैकुंठ जाने की हिम्मत किसका होता है ए? तुम्हारा इतना भय हो रहा है जैसे मर्तभूमि में आदमी डरता है यहां क्यों आया यहां क्यों गया ऐसा डरते हो क्या ये बैकुंठमी भी ऐसा है में तो कोई हेजिटेशन नहीं है इसका नाम है बैकुंठो वैकुंठ मना बिगतो कुंठो जहां बिगतो बिगतो कुंठो हैं जहा उसका नाम है वैकुंठ कुटेशन नहीं है कोई लुका छुपी नहीं है सारे दिल खुला है तो यहां आपका डर कहां से आ गया हम अंदर जा रहे हैं तो आप रोक ले हो। ऐसा करके बेतरेनो चाकलताम मतद अरहान हैं तेजो विहस्सो भगवत प्रतिक्यूलोशीलो आप जो ये ये रोक रहे हो आप किस लिए ये तो उचित नहीं वस्त्रहीन देखा फिर बेतरो उठाकर मार मारने गया ऐसा क्या निश्चित कर रहा है, मारने नहीं गया उस निशेद किया ये तो उचित नहीं है स्वभाव कहां से आया आपका तो मुन्नयो वो सब जो चतुसन है अब तो उनको सांप दे दिया जाओ सांप दे दिए भुयाद अघनी कैसा सांप दिए देखो ऐसे कैसे हुआ तुम्हारा तुम भगवान का यहाँ रहते हो वैकुंठ में पार्षद हो तुम्हारा बुद्धि बिगड़ गया क्या भूया दघोनी भगवत भिरा करी दंडो जो हरे तो सुर हेलनम अपी मशेषम माँ बोनुताप कलया भगविघनो मोह भव दि तो नौ व्रजत रधो रूयाद घोनी भगवद्भिराकृदंडजो नौ हरित सूर्येलनमीयशेषम मो नुतापक भगवस्थितौ मोहो भव दिहो तू नौ ब्रजतो रधो रधो तुम्हारा भगवत स्थिति नहीं रहेगा तुम्हें इतना अपराध किया तुम जाओ तुम ब्रजोतो रधो रधो तुम्हारा पतन हो जाएगा फिर वहां जाके क्या हुआ नीचे पतन हो क्या अभिशाप दे दिया जब ऐसा हल्ला मच रहा था ये अभिशाप दे दिया और वो भी प्रार्थन कर रहे थे हम तो हो गया हम क्या करे क्षमा करना तब ऐसा क्या हुआ एवं तदीव भगवान अरविंदना स्वाम विबुद्ध सद अति क्रम आज तस्वीन जजु परमहंस मुनी अन्वेश चरण चलन सहस्री परमहंसो व्यक्तियों का जो अन्वेषण करने वाले जो अन्यषण भगवान का चरण को ढूंढने वाले जो परमंशु हैं ये परमंशु का अन्वेषणियों जो भगवान हैं श्री अपना लक्ष्मी के साथ जब हल्ला मच रहा था वो धीरे जल्दी आ गए वहाँ जल्दी आके वहाँ पहुंचे और जब पहुँचे तो चतुस् भगवान का दर्शन किए सारे हल्ला ठंडा हो गया और उसके बाद बात शुरू हुआ ठाकुर जी को बताए ठाकुर जी बोले देखो ये मुनियों ने जो अभिषाप दिए हैं ये हमारा ही इच्छा है बोले कैसे ये भी कोई इच्छा है बोले हाँ भगवान का वीर रस वीर रस मतलब लड़ाई करने का जो इच्छा है ये भी सेवा ये तो मर्तवासी किसी ने कर नहीं सके इसलिए भगवान ने क्या किए अपना पार्षदों को ऐसा लीला रचाएं देख लेके अपने पार्षदों को लेकर फिर उसको उसके चतुस्सन के द्वारा चतुस्सन के द्वारा साप दिला दिया साप देने का बाद फिर आए सामने और बोले आपका कोई चिंता नहीं है ये साप मेरा ही द्वारा हुआ था चतुस्सन ने बड़ा दुख प्रकाश किया हमसे गलती हो गया साफ देवी जी बोले नहीं ही। हमारा ही अनुमोदन था नहीं तो लीला नहीं जमेगा और ये चतुष्सन है चतुषण साधारण कई तो नहीं है जब भगवान सामने आए तो क्या हुआ तार विंद नये स्वदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत है सबिवरे नकार संोभम अक्षरजुषाम चित्तन चित्तन ये ये जो चतुषण है ये पहले अक्षरजुषाम अक्षर मतलब ओंकार जो है ब्रह्म जो एकाक्षर ये जो ब्रह्म का उपासक थे लेकिन इसका क्या हुआ भगवान का चरण में जो अर्पित तुलसी मकरंद वायु इसका कानों में इसका नाकों में गया सौगंध उसके द्वारा अक्षरो जुसामोपी चित्त तोनो इसका अंतर खोबित कर दिया भगवान का चरण का जो सौगंध है भगवान का चरण में अर्पित जो तुलसी दल सारे सौगंध है चंदन आदि इसका गंध जो है इसका नासा विवर तस्विंद नयनश्य पदारविंद किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सबिवरे नासा के दरा अंदर में गया चकार संक्षोभम सम्मे क्षोभित हो गया जैसे विकार आ गया प्रेम भगवान का तुलसी का गंध चित्त तो निकार हुआ ऐसा हालत है फिर भगवान ने आश्वासन किए जे काम करे यहाँ थोड़ा किताब में थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है छोटा है पढ़ने में असुविधा हो रहा है जो भी है चलो ये फिर ये दोनों का पतन हो गया ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो दो हैं जो वहाँ से साप भ्रष्ट हो गया वैकुंठ पार्षद हैं वही जन्म लिया यहाँ ये जो साप दिया चतुर्सन ने यही ओसूर खानदान में दोनों पैदा हुआ हिरण्य को शिव रूप धारण करके पैदा हुआ अभी प्रश्न आता है महाराज आप गीता में बोलते हो भगवान का वाणी है जदगत्या परममम राम को तो वैकुंठ जाने का भी अभी इच्छा नहीं हुआ वैकुंठ जाएगा धक्का लगे फिंग देंगे इधर ऐसा चिंता आ जाए तो बना महाराज ये चिंता नहीं ऐसा चिंता मत करो हर कल्प में भगवान का भक्तों को धो के पतन हो जाते ये वो ही संभव ही नहीं टीकाकारों ने लिखा भगवान का जो पार्षद है उसका पतन कभी नहीं होता संभव नहीं है अगर भगवान की इच्छा हुआ अर्थात भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को को गोरंग महापो बोले आपको जाना पड़ेगा जगत में परमप महादेव गो श्री महाज को बोले आप जगत में जाओ उसी पृथ्वी में जाके अभी लीला करो उद्धार करो सब तो जाना पड़ेगा इसमें क्या हुआ उसका पतन नहीं माना जाता है इसमें भगवान का आदेश पालन करने के लिए आते हैं और लीला करके चले जाता अंतर में भगवान का साथी रहते हैं ऐसा करते करते ये दोनों का यहाँ महोद अतिक्रम का जो ये जो बहाना इसमें दारा इसका पतन हो गया और फिर इसका क्या हुआ जन्म हुआ इधर फिर इसका बाद आप फिर आगे चलकर हमने आपको बताया था कैसे पृथ्वी उद्धार का समय में बराह जी ने बराह जी कैसे उद्धार कर दिया इसका बारे में थोड़ा हमने बता दिया पहले बराह जी कैसे उद्धार कर दिया अभी इधर आगे चलकर आता है स्वयंभव मनोर जो वंश है इसमें ही थोड़ा चर्चा हो रहा है प्रियव तो सुतौ स्वयंभव सबई ए स्वयंभ मोनू का दो पुत्र है आप सुने होंगे शायद ध्रुवों का पिताजी एक है ध्रुवों का पिताजी का नाम सुने कौन है हैं उत्तानपाद हाँ। आप प्रियव्रतो प्रियव्रतो बड़े भाई है इस पंचम स्कंद में आएगा बड़ो भाई को राज्य सिंहासन में बैठाना है लेकिन प्रिय तो भाग गया था प्रिय तो बोले हम सिंहासन में नहीं बैठेंगे दुनियादारी का चीज में हम नहीं पढ़ेंगे बोल के भाग गया था बाद में लाकर उसको फिर सिंहासन दिया गया इसका बारे में चर्चा पंचम स्कंध में शुरुआत में होगा प्रिय बतो तन पाद सुतऊ यथा धर्मम जुगुपतु सप्त दीपतिम महिम सप्त दीपति जो मही पृथ्वी है इसको कैसे रक्षा करते थे कैसे संचालन करते थे बड़ा आश्चर्य है ये जो है तस्वय दुहिता ब्राह्मण देवहुति ऋति विश्रुता ये जो स्वयंभुव मनु हैं इनका दो पुत्रों के बारे में बताया प्रियव्रत उत्तानपाद और एक लड़की थी उसका नाम है क्या देवाहुति एक लड़की और दो लड़का अब ये लड़की ने किसी भी हालत से नारद जी से हो सोवन करके अपना मन ही मन कर्दम ऋषि को चुनाव किया बर तो हमको शादी करना है तो इसको ही करना है अब जब चुनाव किया तो बेटी का मनोभाव पता चला तो बोला अच्छा है कर्दम तो प्रजापति है कर्जम का कर्दम को पर आदेश है भक्त ठाकुर जी का तुमको तो सृष्टि को बढ़ाना है करजुन जी बोले ठाकुर जी ये तो बड़ा भारी बड़ा काम है अब कैसे करें बड़ा भजन किया ऐसा भजन किया दुनिया को हिलाने वाला भजन किया और ठाकुर जी आदेश किए कोई चिंता मत करो जल्दी जल्दी मनु अपना पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आएगा और पुत्री का साथ तुम्हारा संबंध जोड़ देगा शादी करोगे फिर तुम्हारा खानदान में ठाकुर जी बोल रहे हैं हम ही पैदा होंगे सांख को परिवर्तन करने के लिए कपिल जी भगवान रूप में आएंगे इसका बारे में बता दी पहले से चिंता मत करो जब ऐसा बोल के ठाकुर जी अंतोदन होंगे तो निश्चिंत होकर रहे मत ठाकुर जी का ज्वादेश से जो होना है होगा जब भजन कर रहे थे इतने में मनु जी महाराज अपना पत्नी को लेकर और बेटी रानी बेटिया रानी को बैठाकर कर विमान बेटिया रानी को बेटिया रानी को बैठाकर पूरा विमान आ गया कहा? जा कर्दम ऋषि भजन कर रहे हैं हमारा जो भजन से चारों ओर जैसे एकदम लहर चल रहा था आनंद ऐसा भजन की जाएगा तो जब जा आए आके विमान उतरा तो उतार के करदम ऋषि को दंडवत किए करजम ऋषि भी हाथ जोड़ के बोले राजन बताओ क्या खबर किस लिए अब सब तो जानता तो है ही सब पहले से ही पता है तो यहाँ जाके प्रार्थना किए देखो आप तो आपको तो शादी करना है क्योंकि वो तो प्रजापति है ना प्रजापति है उसको शादी करना और आदेश है उसको बढ़ाना तो आपको जो करना ही है तो मेरा एक बेटी है इनसे शादी कर लो अच्छा है तो क्योंकि आपको ही वो पति रूप से आपका चरण में अपना मस्तक को झुका लिया तो कदम ऋषि ने ठाकुर जी का पहले से आदेश है इसको मान लिया ठीक है चलो इसका बाद जब ठाकुर जी का इच्छा से शादी हो गया वहाँ ही क्योंकि वो लोगों का शादी का जो व्यवस्था करने के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता सारे व्यवस्था उधर ही हो गया वहां बैठ के हो गया सारे व्यवस्था कर दिया मनु जी महाराज इतना सारे धूमधाम से शादी कर दिया है सारे लोग निमंत्रित होके आए हैं सब हो गया उधर फिर होने का बाद सब चल पड़े फिर उसका बाद मनु अपना पुत्री को गोदी में लेके बहुत रोए बेटी हम छोड़ के कैसे जाए लेकिन जाना पड़ेगा शादी हो गया उसको छोड़ के फिर मनु स्त्री को लेकर चले गए यहाँ मोनू पुत्री जो हैं ये जो है देबाहुति जी इन्होंने ध्यान दिया कि स्वामी का कैसे सेवा किया जाए स्वामी का ऐसा सेवा शुरू कर दिया कोई सेवा कहने का लायक नहीं है अब सोचो ये तो भजन करने वाले स्वामी हैं है? जोग करते हैं हर वक्त भजन करते हैं ध्यान हर वक्त ये स्वामी का साथ शादी हो गया अब बिचारी क्या हालत है पहले से ही बता दिया था मनु जी को देखो यह हम शादी करने के लिए तैयार है ठाकुर जी को तो आदेश लेकिन ये कंडीशन है जब इनका गर्भ में पुत्र जन्म हो तो हम चले जाएंगे तो ठीक है जो आपका महाराज इच्छा है तो करोगे मान लिया फिर जब मान लिया तो ये सेवा करना शुरू कर दी लेकिन भजन का स्थली में रहता है जाता ही नहीं कोई और मनोपुत्री जैसे एकदम भजन जैसे तपस्विनी बन गई इतना साल साल भजन करते करते और जुग्याग्नि और सम, तमाम सेवा करते करते स्वामी का एकदम दुबला पतली हो गई जैसे तपस्विनी एक दफे करदम ऋषि का करुणा हुआ आशीर्वाद करके बोले मनुपुत्री तुम मनुपुत्री हो और हमारा साथ तुम्हारा शादी हुआ क्या हालत हो गया देखो तुम्हारे चलो ठीक है हम आशीर्वाद देते हैं तुमको भी चकाएंगे थोड़ा मजा बोलके के को क्या बताएं? बोले ये जो सरोवर है ये सरोवर में डुबकी लगाओ मतलब क्या होगा महाराज बोले डुबकी लगाओ तो सही फिर डुबकी लगाए पानी का अंदर गया तो वहाँ देखा कितना सारी सेवा करने वाले देवदासी जैसे आप पहुँचे आमला फामला लेके ना जाने क्या क्या कॉस्मेटिक्स में सब लेके उसका नहाकर एकदम ऐसा साधन कर दिया उसका सेवा कर दिया कि जैसे पहले वैसे ही राजकरणा बने और इतना भोजन कराए कि दिव्य अन्नों आदि सब इसके बाद ये कदम ऋषि आदेश किए देवी तुम्हें काम करो ये विमान आए हुए हैं विमान पर चढ़ जाओ बोले विमान किसका है बोलो वो हमारा ही बना हुआ है कदम ऋषि ने ऐसा विमान बनाए को विमान में दुनिया का फैसिलिटी है उसमें सविधा स्वयं कक्के हैं, घूमने का मैदान है क्या कुछ नहीं है जो वर्णना हम करने जाए तो समय चला जाएगा बहुत वर्णन और देखो चौंक जाता है कोई स्वर्ग का देवता का भी हिम्मत नहीं है किसी का पास ये हिम्मत नहीं है कि वो जो जोक के द्वारा जो विमान को प्रस्तुत किए उसका जो वर्णन है उसमें जो सब फैसिलिटी है पागल बन जाओ दिव्य मुनि रत्नों सब लगा हुआ है और ता जी जगह सिंहासन उसमें बैठने का सोने का पालंक है महाराज पागल इतना सुंदर व्यवस्था सोने चांदी हीरा मोती चारों चौक रहा है और कितना दास दासी साहब कितना भोग की समान है क्या चाहिए बोलो सिर्फ बोल दो ये चाहिए बस हो जाएगा हाजिर हो जाएगा सब सेवा में तो मोनि मोनि मोनुपुत्री पु, ने सोचा कि हमने अपना पप्पा के घर में पिताजी के घर में वहाँ भी इतना ऐश्वर्य नहीं देखे स्वामी जी को तो हमको ऐसा दिखा दिया हम तो हैरान हो गया भाई जंगल में भजन करने वाले हैं इसका इतना ईश्वर्ज है अरे क्या है तो बोले चढ़ जाओ भी, भी। बल्कि पत्नी को चढ़ा दिया फिर सेवा फेवा करवाए फिर ये विमान चलने लगे आसमान पर नंदन कानन इधर जहाँ जहाँ दिव्य भूमि है हिमालय आदि चारों जगह विमान चलने लगे आज सारे ओर से वो तो देख रहे हैं बड़ी कमाल की बात है चारों ओर से देख रहे हैं वो कितना सुंदर चारों ओर ये तो नंदन कानन न स्वर्गों का पुष्पोदान इधर उधर हैं चित्तरथ सब जगह घूमने लगे दिव्य कितना साल कि दिव्य कितना बरस उसी में विमान में बिहार किए पत्नी का स्वाद और महाराज बड़ा आनंद हुआ चारों ओर जो जो टूबने लगे उसमें क्या कुछ नहीं है मयूर से लेकर जितना सारे हरिनादी मतलब तो सारे एकदम आश्चर्य की चीज हैं और कर्दम ऋषि जहाँ भजन करते थे वहाँ भी आश्चर्य का प्रभाव था वहाँ जितना सारे मयूर से लेकर जितना सारे पशु पक्ष पक्षी जो है कलकुजत कलकुजन करते थे और वहाँ का वातावरण ऐसा दिव्य वातावरण था और ऐसा करके भ्रमण करने का बाद ये देवा होती सुसुबे कन्या जन्म दिए पुत्रो नहीं हुए कना जन्म दिए तत साबे सद्दो देवा होती ही स्त्रिय प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वांगो लहितोत्पलगन्दयो हो इतना सुंदर कन्या जन्म दिए सारे कन्या का कमल लोचन है बामुरु और सारे उनका शरीर से कमल जैसा गंध निकलते कन्या जन्म हुआ कर्म जन्म होने के बाद अभी कुछ दिन ही थोड़ी दिन में कदम ऋषि ने प्रार्थना किए पत्नी का पास जो आपका साथ तोल बोल के रखा था अभी संतान जन्म हो गया हम जाएंगे अभी पहले से बोला हुआ था लेकिन देवाहूति जी रोना शुरू कर दिए बेसहारा है हम कोई हमारा सहारा नहीं है सर्वम तद भवान ही सर्वम तद भवान मयम उपबाहपतिश्रुतम तथापि में प्रपन्नाया अभयम दात म ये जो कन्याएं आविर्भव हुए हैं इनका शादी फादी का जुमा कौन लेगा हम तो अकेला है हमारा लिए कि संभव है बताओ और आप तो बताए थे जब पुत्र जन्म हो तब जाओगे अब तो कन्या जन्म हुआ आप फंसा दिया <laughs> फंसा दिया अब तो बोले थे पुत्र जन्म हुआ तब अब कर्ण जन्म हुआ उसका शादी कौन दे हम बड़ कहाँ जाए अकेला स्त्री जाती है ढूंढने जाए दुनिया कहाँ कहाँ हमको बर देखना है कर्दम ऋषि ठीक ठाकुर जी का याद हो गया ठाकुर जी बताए थे कोड आएंगे ठाकुर जी तो कोड बताया हम तुम्हारा ओ शायद ही ठीक ही है ठाकुर जी आएंगे ठीक है कोई दिन रह जाए और रह के फिर थोड़ा दिन गुजारा कर दिया और देवाहुति एक सुंदर तत्व तो बताए जो सुनने का लायक है सभी सुनने का लायक है संगो जो संस्कृत रेतु रसत्सु भी तो अध कलपते संगो जो संस्कृत रहेतु रसत्सु भी तो धिया देखो संग छोड़कर रह नहीं सकता समाज में ऐसा कोई है संग नहीं करता कोई है संग जरूर करता है या तो सत्संग करे या तो असत्संग करे संग छोड़कर होता ही नहीं या आप बोले यहां में घर में बैठे रहेंगे तो घर में बैठे रहोगे मन में तो संग तो चलेगा संग चलेगा बिना संग हम नहीं रह सकते हो संघ आपका दिमाग में चलेगा ही क्योंकि ये कमाल की खेल है ठाकुर जी का ये चलेगा अभी ये बोल रहा है कि देखो संगो जो संग्र है तो जो संगो आप लोग करते हो दिन भर रात पल पल में जो संग करते हो ये सारे आपका बंधन में डालने वाले संबंध है सब जो जतो संगो कोर्वे सब बंधन में डालने वाला है लेकिन ये संग अगर साधु का साथ किया जाए पक्का साधु का साथ आंखों का सामने देखोगे एक अच्छा लड़का को मेरा सामने देखो हम तो साधु नहीं बनाए फिर भी हमारे साथ रहे तो देख सिंदा चेंज हो जाएगा पूरा उसका उठना बैठना चलना पूरा सारे तत्व उद्भाषित हो जाएगा सारे हो जाएगा देखो सरना होना चाहिए ये एक कंडीशन वो अगर हमको माफने के लिए महाराज कितना लंबा चौड़ा है देखें तो उसका कुछ नहीं होगा वो अगर विनती करके हमारा साथ रहे प्रेम से तो वो एक साल भी नहीं लगेगा एक साल तो ज़्यादा बात है एक साल हम नहीं बोलेंगे बहुत कम समय में हो जाएगा चेंज। उसका दिल में शुरू शुरू कर कर दी, एक कथा भी अनुभव होना निश्संगता कल्पते जो संगो बंधन का कारण होते हैं यही संगो साधु पक्का साधु का साथ करो तो निस्संगता कल्पते अर्थात प्रकृति का जो गुण है इसका संग नहीं हो निस्ंगोताय गल मतलब प्रकृति का जो गुण का जो प्रभाव है मतलब जितना सारे तमाम दुनिया का आदमी हो प्रकृति का गुणों से तो भरपूर है प्रकृति का गुण हमको स्पर्श नहीं करेगा इसका मतलब क्या है ना प्रकृति में जितना आदमी रहते हैं इसका रजोगुन तमोगुन है कोई हमको गाली देंगे कोई अपमान करेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन इसका साथ मेरा स्पर्श नहीं होगा समझा मेरा बात इसको बोलते हैं प्रकृति का गुणों का, का साथ हमारा स्पर्श नहीं होगा चेतो एतोइर ये यह श्लोक को ध्यान दो चेतो एतोइर ए स्थिते सत्तम प्रसीदति भागवत का पहला स्कंध में है। ये प्रकृति का गुण का दाद स्पर्श नहीं हो सकता शुद्ध सतो में उपस्थित हो जाएगा और चित्तो जो है ये शुद्ध सतह में उपस्थित हो जाने का साथ साथ ही बड़ा भारी प्रसन्न हो जाए अंदर में एक कमल खिलेगा आनंद की बार आ जाएगा तुम्हारे हृदय एमन एक आनंदे उच्छास भी हमको तो अफसोस हो रहा है यहां अगर हरिकथा का महल पैदा होता तो ना जाने ठाकुर जी का कृपा से क्या क्या कथा पैदा होता हम बुरा अफसोस हो रहा है एकदम ऐसा ऐसा कथा वो सब जो सुना है वो जो जानता है पहले जो सुना है जो भी है ये भी ठाकुर जी का कृपा है तो ऐसा करते करते अभी देवाहुति स्वामी को रोक ले रोक ली और उसके बाद आगे चल के देवाहुति का गर्भ में भगवान कोपिल जी का आविर्भाव प्रसंगों काल चर्चा करके काल फिर शंख योग का थोड़ा चर्चा करके फिर छलांग लगा के चौथा स्कंद में जाना करेगा हर पार्वती शंकर सतीदेवी है शंकर का सारे प्रसंगों अभी जो प्रसंग है थोड़ा आनंद होगा थोड़ा ज्यादा तत्व हमको बोलने का इच्छा होता है लेकिन ज्यादा तत्व बोलने से क्या होता है लोगों का अनुभव नहीं होता हम क्या कहें लेकिन हमारा आनंद होता है ज्यादा तत्व बोलने से जो भी है बांछा कल पत के पास सिंधुपति तान पावन भो वैष्णव भ्यो नमोन तो हम भक्ति योग परिभावित हित सरोनसम विभावयति जदय विभावती तदवनयसेसनों गृहाय मांसाकसी कृपा सिंधु पतितान पापन भो वैष्णुभ्यो नम ओं नमो भगवते तस्मै यतु तस्म य तोिदात्मक आदिजा पर भी, भी धीमह पतितान पापन भ्यो वैष्णवभ्यो नमो